श्री गणेशाय नमः महाभारत श्रवण विधि महात्म कथा सुनने की विधि और उसका फल जनमेजा ने पूछा भगवान विद्वानों को किस विधि से महाभारत का श्रवण करना चाहिए इसके सुनने से क्या फल होता है प्रत्येक पर्व की समाप्ति पर क्या दान देना चाहिए और इस कथा का वाचक कैसा होना चाहिए वे पाय जी ने कहा राजन महाभारत सुनने की जो विधि है और उसके श्रवण से जो फल होता है वह सब बता रहा हूँ सुनो मनुष्य को चाहिए कि अपने मन और इंद्रियों को संयम करके पवित्र होकर यथोक्त विधि के अनुसार इस इतिहास को सुने और क्रमशः इसकी समाप्ति करे जो बाहर भीतर से पवित्र शीलवान सदाचारी शुद्ध वस्त्र धारण करने वाला जितेंद्रिय संस्कार संपन्न संपूर्ण शास्त्रों का तत्वज्ञ श्रद्धालु दोष दृष्टि से रहित सौभाग्यशाली मन को वश में रखने वाला और सत्यवादी हो उसको दान और मान से अनुग्रहित करके वाचक बनाना चाहिए कथा वाचक को न तो बहुत रुक रुक कर कथा कथावाचनी चाहिए और न बहुत जल्दी ही आराम के साथ धीर गति से वर्णों का स्पष्ट उच्चारण करते हुए उच्च स्वर से कथा चाहिए, मीठे स्वर से भावार्थ समझाकर बांचा कहे तिरसठ अक्षरों का उनके आठों स्थानों से ठीक ठीक उच्चारण करें। कथा सुनाते समय वाचक के लिए स्वस्थ और एकाग्र होना आवश्यक है उसके लिए आसन ऐसा होना चाहिए जिस पर वह सुखपूर्वक बैठ सके अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण उनके नित्य सखा नर नररत्न अर्जुन उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उनके वक्ता महर्षि को को नमस्कार करके आशुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्ति पूर्वक करन शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए राजन महाभारत की कथा प्रारंभ हो जाने पर प्रत्येक पर्व में क्षत्रियों की जाति सत्यता उनके देश महात्मा तथा धर्म को जानकर ब्राह्मणों को जो जो वस्तुएं देनी चाहिए उनका वर्णन करता हूं सुनो पहले ब्राह्मणों से स्वस्थ वाचन कराकर वाचन का कार्य प्रारंभ करावे, फिर पर्व समाप्त होने पर अपनी शक्ति के अनुसार उन ब्राह्मणों की पूजा करें, आदि पर्व की कथा के समय वाचक को नूतन वस्त्र पहनाकर चंदन आदि से उसकी पूजा करें और विधि पूर्वक उसे मीठी खीर भोजन करावे तत्पश्चात आस्तिक पर्व की कथा होते समय ब्राह्मण को मधु और घी से युक्त खीर मीठा भात और मूल फल जिमावे सभा पर प्रारंभ होने पर पुओ कचौड़ियों और मिठाइयों के साथ खीर भोजन करावे वन पर्व में फल और मूलों से ब्राह्मण को संतुष्ट करे अरणी पर्व में पहुंचने पर जल से भरे हुए घड़ों का दान करे तथा जिनको खाने से तृप्त हो सके ऐसे उत्तम उत्तम जंगली मूल फल और सर्वगुण संपन्न अन्न प्रदान करें, विराट पर्व में भातिभा के वस्त्र दान करें तथा उद्योग पर्व में ब्राह्मणों को चंदन और फूलों की माला से विभूषित करके उन्हें उत्तम अन्न भोजन करावे विष्ण पर्व में उत्तम सवारी और सर्वगुण संपन्न बढ़िया पकवान दान करें, द्रोण पर्व में ब्राह्मणों को उत्तम भोजन करावे कर्ण पर्व में भी ब्राह्मणों की संपूर्ण कामनाए पूरी करने के साथ ही उन्हें अच्छा भोजन देना चाहिए शल्य पर्व में अपने मन को एकाग्र करके मीठे भात कुएं तृप्ति करने वाले फल और मिठाइयों के साथ सब प्रकार का अन्न दान करना चाहिए गदा पर्व में मूंग मिलाए हुए अन्न का दान करना उचित है स्त्री पर्व में अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को तरह तरह के रत्नों से संतुष्ट करें। ऐसे पर्व में पहले घी मिलाया हुआ भात जिमावे फिर सब प्रकार के गुणों से युक्त एवं स्वादिष्ट अन्न भोजन करावे शांति पर्व में भी ब्राह्मणों को भविष्य का ही भोजन देना चाहिए पर्व में पहुंचने पर सबकी रुचि के अनुकूल भोजन दे तथा वार्षिक पर्व में भविष्य भोजन करावे मौसल पर्व में सर्वगुण संपन्न अन्न चंदन माला और अनुरेपण दान करे महाप्रस्थानिक पर्व में भी ऐसा ही करे फिर स्वर्गारोहण पर्व में ब्राह्मणों को खीर भोजन करावे इस प्रकार सब पर्वों की संहिताओं को समाप्त करके शास्त्रवेदता पुरुष को चाहिए कि वह उन्हें रेशमी वस्त्रों में लपेटकर किसी उत्तम स्थान में रखे और स्वयं स्नान आदि से पवित्र हो श्वेत वस्त्र फूल की माला तथा आभूषण धारण करके चंदन माला आदि उपचारों से उनकी पृथक पृथक विधवत पूजा करे पूजा के समय चित्र को एकाग्र एवं शुद्ध रखना चाहिए और भाजभा के उत्तम भक्ष भोज्य पेय तथा पुष्प आदि सामग्री अर्पण करके स्वर्ण दक्षिणा देनी चाहिए। चाहिए। प्रत्येक पुस्तक पर से पल सोना चढ़ाना इतना ना हो सके तो सब पर डेढ़ डेढ़ पल सोना चढ़ावे और यदि संभव ना हो तो पौन पौन पल चढ़ाना चाहिए किंतु धन रहते हुए कंजूसी नहीं करनी चाहिए जो जो वस्तु अपने को प्रिय लगती हो वही वही ब्राह्मण को दान भी देनी चाहिए कथावाचक अपने गुरु के समान होते हैं अथा भक्तिपूर्वक उन्हें सर्वथा संतुष्ट करना चाहिए उस समय संपूर्ण देवताओं तथा भगवान नर नारायण का करना चाहिए। फिर उत्तम ब्राह्मणों को बुलाकर चंदन और माला आदि से विभूषित करके उन्हें नाना प्रकार की मनोवांचित वस्तुएं दान करे और भांतिभा के छोटे बड़े आवश्यक पदार्थ देकर उन्हें संतुष्ट करे ऐसा करने से मनुष्य को अतिरात्र का फल मिलता है तथा प्रत्येक पर्व की समाप्ति पर ब्राह्मण की पूजा करने से स्रोत यज्ञ का फल प्राप्त होता है कथावाचक को विद्वान होना चाहिए और प्रत्येक अक्षर पद तथा स्वर का उच्चारण करते हुए महाभारत की कथा सुनानी चाहिए संपूर्ण कथा समाप्त होने पर अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें यथावत दान देना चाहिए फिर वाचक को भी वस्त्र और अलंकारों से विभूषित करके उत्तम अन्न भोजन कराना चाहिए तथा वाचक के संतुष्ट होने पर ही उत्तम आनंद की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर श्रोता के ऊपर समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं इसलिए साधु स्वभाव के श्रोताओं को चाहिए कि वे न्याय पूर्वक ब्राह्मणों की समस्त इच्छाएं पूर्ण करते हुए उनका यथोचित पूजन करे राजन तुम्हारे पूछने के अनुसार यह मैंने महाभारत के सुनने तथा उसका पारायण करने की विधि बतलाई है इस पर श्रद्धा करो और यदि अपना परम कल्याण चाहो तो सदा यत्न पूर्वक इसका पालन करते रहो मनुष्य को सदा ही महाभारत का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए जिसके घर में महाभारत ग्रंथ मौजूद है उसके हाथ में ही विजय है भारत परम पवित्र ग्रंथ है इसमें नाना प्रकार की कथाएं हैं देवता भी भारत ग्रंथ का सेवन करते हैं भारत परम पद स्वरूप है यह संपूर्ण शास्त्रों में उत्तम है इसमें मोक्ष की प्राप्ति होती है यह मैं सभी बात बता रहा हूं महाभारत इतिहास पृथ्वी गौ सरस्वती ब्राह्मण और भगवान वासुदेव का कीर्तन करने वाला मनुष्य कभी भी में नहीं पड़ता जन्मेजय वेद रामायण और महाभारत के आदि मध्य एवं अंत में सर्वत्र भगवान नारायण के ही यश का गायन किया जाता है महाभारत में नारायण की दिव्य कथाओं तथा तो सनातन श्रुतियों का समावेश है जो मनुष्य परम पद को प्राप्त करना चाहता हो वह सदा उसका श्रवण करे महाभारत परम पवित्र धर्म के स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाला तथा तो सब प्रकार के गुणों से संपन्न है कल्याण चाहने वाले पुरुष को अवश्य इसका श्रवण करना चाहिए महाभारत के श्रवण से मन वाणी और शरीर द्वारा संचित किए हुए पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार 18 पुराणों के सुनने से जो फल होता है वह सारा फल भगवत भक्त पुरुष को अकेले महाभारत के श्रवण से मिल जाता है स्त्री हो या पुरुष सभी इसके श्रवण से वैष्णव पद को प्राप्त हो जाते हैं शास्त्रोक्त फल को प्राप्त करने की इच्छा वाले पुरुष को चाहिए कि वह महाभारत के पश्चात को सोने के के के के पांच सिक्के दक्षिणा रूप में में दान करे। तथा अपनी शक्ति अनुसार सिंह सोना मढ़ाकर उसे वस्त्र से आच्छादित करके बछड़े सहित वाचक को दान करे इससे श्रोता का कल्याण होता है इसके सिवा कथावाचक के लिए दोनों हाथों के कड़े कानों के कुंडल और विशेषता धन प्रदान करें राजन वाचक को भूमि तो ही करना चाहिए क्योंकि के समान दूसरा कोई दान न हुआ है है, होगा। जो महाभारत को सुनता सुनाता रहता वह सब पापों से मुक्त होकर वैष्णव पद को प्राप्त होता है इतना ही नहीं वह अपने ग्यारह पीढ़ी के पूर्वजों का अपना तथा अपने स्त्री और पुत्र का भी उद्धार कर देता है महाभारत सुनने के पश्चात उसके लिए दशांश होम भी करना आवश्यक है इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष इन सब बातों का विस्तार के साथ वर्णन कर दिया महाभारत श्रवण विधि समाप्त